नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् गीता अध्याय आगे अनुवाद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रीपा दिस्कुंड के संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम अज्ञान कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम हरे। पापमेवाश्रयदनम श्याम हे माधव इन सब आतताइयों को मार करके हमको पाप ही तो मिलेगा इसलिए हम ये धार धृतराष्ट्र के जो पुत्र है और सब सज्ञे संबंधी है उनको मारना हमें शोभा नहीं देता है स्वजन को मार करके कैसे सुख प्राप्त हो सकता है तात्पर्य वैदिक आदेश अनुसार आतताई छह प्रकार के होते हैं विष देने वाला घर में अग्नि लगाने वाला घातक हथियार से आक्रमण करने वाला धन लूटने वाला दूसरे की भूमि को हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला इसे को का तुरंत वध कर देना चाहिए क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है किन्तु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है वह स्वभाव से साधु है अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, चाहिए। उदाहरण की आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं किन्तु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण कर ले गया था किन्तु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व विश्व इतिहास में बेजोड़ है अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतो से भेंट होती है ये है उसके निजी पितामा आचार्य मित्र पुत्र पोत्र, इत्यादि इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताई जैसा कटु व्यवहार न करें इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेरस्कर होगा अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थाई नहीं है तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते भक्तों का तो कदापि नहीं ये सब हमने चर्चा कर ली है ऑलरेडी आतताई को देना चाहिए लेकिन जो आतताई स्वजन है तो उनको नहीं मारे और राजनीति से ज्यादा ऊपर है धर्मशास्त्र। तो इसलिए राजनीतिक दृष्टि से मार देना चाहिए लेकिन धर्म की दृष्टि से नहीं मारे इसलिए भी अर्जुन मारने में खचक रहे तो ये सब बातें आई इसमें एक और पॉइंट बताए प्रु प्रभुपाल की क्षत्रिय के लिए ऐसा व्यवहार उपयुक्त नहीं है क्षत्रियो को समाज में राजा को समाज में व्यवस्था बनाए रखनी होती है इसलिए जो नालायक व्यक्ति है जो लोग समस्या करते हैं दूसरों को उनको मारना उनको काबू में रखना नियंत्रण में रखना ये राजा का कर्तव्य होता है तो इसलिए यदि राजा क्षमा कर देने वाला बन गया सबको कुछ भी कार्य करने के लिए तो फिर समाज में नुकसान होगा और सभी लोग को समस्या होगी तो इसलिए राजा को इस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए हाँ एक सामान्य व्यक्ति यदि है वो इस प्रकार से क्षमा कर दे साधु व्यक्ति है और वो समझ कर क्षमा कर दे साधु व्यक्ति को है तो उसको फिर भी ठीक है शोभा देता है उसको लेकिन यदि एक राजा इस प्रकार से करने लगे तो समस्या होती है इसलिए राजा के कर्तव्य में आता है जो नालायक है उसको ढूंढ करके मानना चाहिए सामने आने पर तो मारना ही चाहिए लेकिन नाला एक लोगों को ढूंढना चाहिए इसलिए राजा जासूस रखते थे गुप्त मार नाला नाला एक को मार दे जेल में लगा दे कुछ भी करे नाला होना उसकी नाला की नाला की जो है वो नियंत्रण में रखते हैं <laughs> जो जैसा है कार्य करता है ऐसा दंड मिलेगा तो उसको नियंत्रण में रहेंगे ना तो ढूंढना है राजा को ढूंढना है कि एक नालायक व्यक्ति को ढूंढ करके नियंत्रण में रखना है अन्यथा समाज को तंग करता रहेगा समस्या करता रहेगा इसलिए जो इस प्रकार का कार्य करते हैं उनको इस प्रकार का विचार शोभा नहीं देता है कि क्षमा कर दो उनको क्षमा नहीं करना चाहिए यद्यपि ये तेनाली पश्य लोभो पचेत सह कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे चातक निवर्ति यद्यपि ये लोग जो है यद्यपि एते न पश्यन्ति वो देख नहीं रहे हैं कि कुलक्षय में होने से कुलक्षय होने से कितना बड़ा दोष लगता है कितनी बड़ी समस्या होती है और इसी तरह से मित्रद्रोह करने से मतलब सगे है, उनको मारने से कितना बड़ा पाप होता है ये लोग नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उनकी चेतना है वो लोभ से अपहरित हो गई है लोभ लोभ के द्वारा छीन ली गई है इन, इन, इनकी बुद्धि हर ली गई है लोभ के द्वारा तो इसलिए ये लोग नहीं देख पा रहे हैं लेकिन हम लोग जो देख पा रहे हैं इसको कुल अक्षय से कृत जो दोष है उसको हम देख पा रहे हैं तो उनके द्वारा इस प्रकार के पाप में लगना क्यों होना चाहिए हम क्यों ये कथम न गेम असमा भी जब हम देख रहे हैं तो इसे हम क्यों नहीं समझते ये अर्जुन यदि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते किन्तु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देखते हैं ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त क्यूँ प्रवृत्ता क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने का जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करें। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ किंतु अर्जुन तो अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते इन पक्ष विपक्षों पर विचार करते करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया यहाँ पे पक्ष विपक्ष के ऊपर विचार होता है उसकी बात बताइए उपायम चिंत प्राग्ञ अपायम अपनी चिंतित कि किसी भी क्रिया करने में अच्छा क्या होगा वो भी सोचते हैं बुद्धिमान लोग और उससे बुरा भी क्या होगा वो भी सोचते हैं और फिर तुलना तोल करके अल्टीमेटली निर्णय लेते हैं क्या कार्य करना है कि क्या नहीं करना है तो यहाँ पर अर्जुन की फिलोसॉफी है कि वास्तविकता में अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय है तो उनको जब लड़ने की ललकार देता है कोई तो उसको लड़ना ही होता है यदि नहीं लड़ेगा तो वो अपना कर्तव्य नहीं करता है वो एक सदाचार है क्षत्रिय का तो यहाँ पे वो ललकारे गए हैं पांडव ललकारे गए हैं कौरवों के द्वारा तो इसलिए युद्ध करना अनिवार्य है यदि युद्ध नहीं करेंगे तो अधर्म हो रहा है युद्ध नहीं करने मात्र से अधर्म हो रहा है तो इसलिए युद्ध तो करना ही होगा ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है किंतु अर्जुन ये सोच रहे हैं, चलिए ये बात तो सही है कि ये अधर्म हो जाएगा ये कर्तव्य समित हो रहे हैं लेकिन कर्तव्य पालन तभी तक करें उनकी फिलोसॉफी कर्तव्य पालन तभी तक किया जाए जब तक उसका परिणाम अच्छा होने वाला है यदि परिणाम खराब होने वाला है तो कर्तव्य पालन नहीं करें यदि परिणाम विपरीत हो रहा है तो फिर कर्तव्य पालन के लिए, लिए मैं बाध्य नहीं हो ये अर्जुन की फिलॉसफी है किंतु अर्जुन नहीं जानते हैं कि कर्तव्य पालन करना कभी भी अधर्म का कारण नहीं बनता है क्योंकि वो धर्म है तो ये फिलोसॉफी थोड़ी इसको कॉन्सिक्वेंशलिज्म कहते हैं इसमें कि कर्तव्य पालन करने से अधर्म हो सकता है इसलिए कर्तव्य को छोड़ इसलिए कर्तव्य को छोड़ दो इसके पीछे क्या इसके पीछे क्या विचार है कि कर्तव्य तो किसी ने बनाए हुए हैं ये सोच करके कि इसके परिणाम अच्छे होंगे इसलिए कभी कभी होता है कर्तव्य के परिणाम बुरे होते इसलिए कर्तव्य नहीं करना चाहिए उस समय मतलब हम अपनी बुद्धि ज्यादा लगाते हैं जो ऑलरेडी सेठ धर्म के नियम है भगवान के द्वारा तो उसको फिर बदल करने का प्रयास करते हैं ये ठीक है लेकिन इससे तो अच्छा मैं कर सकता हूँ तो ये यहाँ पे समस्या है अर्जुन के विचार में तो कर्तव्य हमेशा पालन करने योग्य होता है और कर्तव्य पालन करते करते जो परिणाम आते हैं वो समझना है वो भगवान की इच्छा है तो गुरु जी ऐसे तो सच बोलते है तो उसके भी परिणाम खराब होते तो झूठ तो के बोलते है अच्छे परिणाम के लिए अच्छे परिणाम के लिए झूठ नहीं बोलते हैं वो तो सत्य ही बोलना है हमेशा शास्त्र में दिया है और कहीं कहीं जो असत्य बोलना है तो वो भी शास्त्र में दिया है कहाँ बोल सकते हैं तो वो भी धर्म है असत्य बोलना भी धर्म है बताया गया ऐसा नहीं किसे सत्य ही बोलना है ऐसा भी नहीं लिखा असत्य भी बोलते प्रश्न है ना उनकी कर्तव्य हमेशा धर्म सच बोले तो मतलब सच बोलना भी, करता भी है भाई कोई तो शास्त्रों में है। हर एक क्रिया जो करनी है हमको उसकी सिचुएशंस बताई गई ये सिचुएशंस में ये क्रिया करनी है अभी वो सिचुएशन में यदि वो क्रिया करते हैं तो वो धर्म है ठीक है नहीं। तो धर्म है ना हाँ तो वो सिचुएशन में वो क्रिया करने पे वो धर्म है ठीक है तो उस प्रकार से करेंगे फिर उसका परिणाम जो भी आता है वो भगवान की इच्छा समझ के लेना है जैसे यहाँ पे अर्जुन को ललकार रहे हैं और यदि वो नहीं करेंगे युद्ध तो वो अधर्म हो जाएगा इसलिए युद्ध तो करना ही है उससे तो पहले तो ललकारा था तो उन्होंने पढ़ा नहीं किया था सही किया था उन्होंने अभी तो भगवान की इच्छा से सब हुआ हम अपना कर्तव्य जब तक करते रहते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो भगवान की इच्छा होती है। ऐसा समझना है। जैसे परीक्षित महाराज उन्होंने भी कर्तव्य पालन किया जब कली उनकी शरणागत हो गए तो उन्होंने उनको क्षमा कर दिया जबकि पता है कि ये तो कली समस्या करने वाला है ये शरणागति वास्तविक शरणागति नहीं है लेकिन मार दिया होता तो वो कर्तव्य से चुत हो जाते अगर शरण पता और मर होता तो अभी मर गया होता तो, तो बात अलग है लेकिन शरणागत शरण में आया और उन्होंने क्षमा नहीं किया ऐसा नहीं होना चाहिए तो अभी वो होकर के फिर कली ने पूरा धावा बोल दिया तो वो भगवान की इच्छा दी उसी प्रकार से होना को पहले तो शाप दिलवा दिया ऐसे ही जब धर्म युद्ध होता है तो युद्ध हो रहा है धर्मयुद्ध कैसे होता है एक पार्टी कहती है तुम अधर्म कर रहे हो और वो मान नहीं रहा है तो चलो धर्मयुद्ध डिसाइड करेगा कौन सही है कौन गलत है तो धर्मों के नियम के अनुसार वो युद्ध लड़ा जाता है और उसका जो परिणाम होता है उसको भगवान की इच्छा समझना है कभी कभी हो सकता है अधर्म जीत जाए कुछ समय के लिए तो वो भी भगवान की इच्छा समझना है बहुत बार तो जीतता है थोड़ी थोड़ी बहुत बार थोड़ी जीतता है सत्यमेव जयते इसलिए कई बार अधर्म की विजय होती है कुछ समय के लिए भगवान की इच्छा है उस प्रकार से आगे चले जैसे इंद्र को इंद्र और सब देवता को बोल दिया ना अभी तुम तुम समय तुम्हारे हाथ से निकल साइड में नहीं है इसलिए भाग जाओ बृहस्पति हाँ बोला है ना जब बलि महाराज आए शुक्रा शुक्राचार्य से आशीर्वाद लेके आए तो बलि महाराज ने धावा बोला तो सब देवता लोग सोचने अभी हम क्या करें? भगवान बोले भाग जाओ इधर से अभी तुम्हारा समय नहीं है आएगा समय तब सोचना है तो भगवान की इच्छा थी कि बलि महाराज इधर आए और फिर ये पूरी लीला हो और फिर बली महाराज को मुक्त करे भगवान बंदी बनाए फिर खुद बंदी बन जाए वो सभी इच्छा थी भगवान की लेकिन लगा तो क्या उधर उधर लगा क्या ये तो भगवान ने भी भक्तों को छोड़ दिया भी भाग दिया भाई अभी मेरे हाथ में नहीं है कुछ असुरों के कुल में जन्म लिए तो तो तो थे असुरों की साइड थे और प्रहलाद महाराज के पौत्र थे इसलिए भगवान उनको जबरदस्ती लेके गए मतलब भगवान ने उनको भक्त बनाया प्रहलाद महाराज को वचन दिया था ना पहले भक्त नहीं थे सात सात सात तो बाण बाणासुर को भी भक्त बनाया बना दिया सब हाथ काट करके जबरदस्त हाँ, उनका कुछ को नहीं बनाया अभी वो क्यों नहीं वो मत पूछिएगा <laughs> कुछ को मतलब कैसे विरोचन को नहीं बनाया है। तो उनके ही से। <laughs> प्रश्न मत सभी वो मतलब विरोचन और इंद्र का उदाहरण भी आता है ना एक जगह कोई वो है नहीं वो आत्मा अच्छा वो विरोचन विरोचन था विरोचन इंद्र के साथ तो नहीं कुछ नहीं आत्मा के बारे में सीखने जाते हैं है, तो ब्रह्मा जी मतलब मतलब है, तो के पास आत्मा, मतलब आत्मा है उसका वास्तविक ज्ञान दिया ब्रह्मा जी ने इंद्र को ठीक है इसलिए अपना कर्तव्य करते हुए जो परिणाम होता है भगवान की इच्छा समझना है ये सब और कर्तव्य चेंज किया मतलब कर्तव्य चेंज किया मतलब मतलब तो जो दिया गया है वो कुछ काल, काल में आपातकाल में ऐसे कुछ आपातकाल में तो आपकाल में आपातकाल मतलब जैसे ये हो रहा है ये आपकाल थोड़ी ना नहीं मतलब वही ऐसी कर्तव्य चेंज कर दिया तो कर्तव्य नहीं <laughs> <में इसका> <laughs> रजोग जब अपना कर्तव्य करते कुछ रिटर्न मिले उसके आधार पर नहीं मिलता है नहीं चलता अच्छा तिरुपति बच्चा है, बहुत सारे स्कूल है स्कूल हाँ। है, तो है? भी तो देखा होगा, बहुत सारे के है? पता नहीं यही पास की है के पास, कैसे ना हाँ यूनिटी तजी बोला कि बच्ची कुछ पैसे लाए तो बोलना क्या पता दिखाते है दिखाई किसने कुल धर्मा हा। धर्मे नष्ट कुल कुलम कृष्णम अधर्मो कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृद्ध हो जाता है वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम है जिनके सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं परिवार में जन्म ले, से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए लोग उत्तरदायी होते हैं किंतु इन व्योवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म व्यसनों में अधर्म व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते रह सकते हैं तो अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए वयो वृद्ध उनकी बीमारी मर गए, तो परिवार में जो भी संस्कार तो वयोवृद्ध संस्कार कराते नहीं वो देखते संस्कार हो रहे हैं तो वो डेंजर है यदि वयोवृद्ध नहीं है समाज में या किसी घर में तो वो घर का धर्म में लगना आसान है।, आसान है वो लग सकता है अधर्म में तो इसलिए बुजुर्गों को बहुत मान सम्मान मिलता है और इसलिए अच्छा नहीं है कि नहीं हो। पर पर पर इसे दर, पर ऐसा हो तो नहीं सकता है कि एक ही वयोवृद्ध है घर में बहुत तो होते हैं ना पहले तो अभी तो एक भी नहीं हो तो एक भी नहीं है लेकिन एक्चुअली बहुत सारे होते थे तो वो वृद्ध जाते हैं तो निश्चय करके जाते हैं कि अभी ये घर की ये संभालेंगे नेक्स्ट उत्तरदायी हाँ। वो वो तो पर्दादा होता होगा ना जिसके संभाल के दे रहे हैं जैसे कोई वो सबसे वो मतलब, सबसे मतलब मतलब जो भी जा रहा है ऊपर तो वो जिसको सोफ के जा रहा है तो वो परदादा कोई ज्यादा ही वो वृद्ध ही होते वो भी वह ज्यादा ही होते उनका पुत्र बड़े भाई होते हैं करने है। उनको भी दे के जाते तो हैं फिर कोई नहीं नहीं नहीं बस बस जाके नीचे नीचे वाली वाली पीढ़ी में उतरता है है है वही हो रहा भी भी अभी मैं मैं और इसलिए उसको स्थापित करना है वहां पर किसी के पास मतलब भरवाड़ है कोई गाय है और उसके पुत्र को पुत्र के पुत्र ऐसे बहुत पीढ़ी तक तो चलते जा रही है मतलब भरवाड़ है और भरवाड़ के पुत्र ने भी गाय रखी उसी की ऐसे से गाय गाय गाय बहुत चली गई और अभी तो कल ही चल रहे थे किसी के दिमाग में आया भाई सबको बेच देता सारी गाय को कतल खाने में और पैसा आ जाएगा और कर दिया तो जो पितृगण हो गए फिर तो वो तो उनको पाप रहेगा वो लोग यार क्या निकला हमारा क्या निकला सब लोग रोएंगे नहीं रोएंगे, नहीं ठीक है पाप पाप लगेगा लगेगा ना वो मर गए जब तक तर्पण जाता है तब तक पाप लगता है मुझे एग्जैक्टली देखना पड़ेगा उसमें कितनी, कि उस, कितनी पीढ़ी तक लगती पुत्र, है वो देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है की ब्रह्मा जी को पाप लग जाएगा क्योंकि ब्रह्मा जी से सब आ रहे कुछ नहीं ऐसे मतलब प्रश्न है ऐसे तो कुछ, तो कुछ तो होता होगा ना कुछ पीढ़ी दस पंद्रह बीस हाँ, होगा लगभग तीन पीढ़ी हो सकती है मुझे देखना पड़ गया एक तीन पीढ़ी हो सकती है जहाँ तक तर्पण जाता है तो वो लोग जाते जाते हाँ, लो। बताए ना पतन की पितर हो ये है शाम तो जो शाद क्रिया जो तर्पण की बात है वो तीन पीढ़ी तक की होती है और अगर जैसे पहले के लोग चार पीढ़ी तक मेंटेन शायद में परदा चार चार पीढ़ी पीढ़ी पीढ़ी एक एक घर घर में में रहती थी वो वो तो है वो चार एक में रहने के अलावा तीन तक का जा रहा है मतलब जो मर गए फिर भी वो देख रहे हैं कर रहे हैं हाँ, वो देख रहे हैं बस समझ में आया कि वो पर्दा तो बाकी के नीचे के तीन को देख रहे हैं उसमें किसी ने नहीं किया फिर उसने तीन ऐसे चलते आ गए ताकि मेरा उधर ठीक रहे ये है एक्चुअली सही है एक सही है वो लोग ऐसा मतलब वो लोग लो ये भी सोचते हैं कि मैं भी मरूंगा फिर जाऊंगा पता नहीं कहाँ जाऊंगा तो मेरी पीढ़िया यदि सही चल रही है तो मुझे बचा के रखेगी रियली मैं आता है शास्त्र में वो लोग सोचते लो हैं देखो ये भी बलराम जैसा करने लगा इसका रोग लग गया उने उने साथ में रहता जो भी तो किया तो, तो फिर उसका क्या होगा कुछ नहीं होगा <laughs> <laughs> तो पिंड करेंगे तो, तो तो क्या होगा वो तो संतुष्टि रहेंगे ना पिंड करना वो केवल पिता की पि, पितृियों की संतुष्टि के लिए नहीं है वो हमारा कर्तव्य हमारा भी <laughs> लाभ होता है उसमें <laughs> पित्रियों के के लाभ लिए नहीं है पिंडदान हमारा भी कर्तव्य नित्य कर्म है हमारा तो उस प्रकार, तो प्रकार से वो करते हैं ताकि मैं करूंगा तो फिर मेरा पुत्र करेंगे मैं तो <laughs> मैंने पिंडदान मन कर दिया मेरे पुत्र भी नहीं करेंगे तो मेरा क्या होगा ऐसा सोचते है ना लोग कुछ भक्त लोग पिंडदान विष्णु को करते हैं से नहीं है और आचार्य परंपरा है वो हमारे पितृगण है उस प्रकार हैं किंतु ये है। नियम है, अच्छा है।, है, तो। है। स्पॉन्सरशिप थी ना सौ रूपए की तो पचास टारगेट ठीक है अभी आगे बढ़े तो ये है आपने अभी भी देखा होगा जिस घर में दादा या दादी होते हैं नशा रहते हैं वहां पे बच्चे थोड़े डर कर के रहते हैं शांति बुजुर्ग है तो जो माता पिता है वो भी झगड़ते कम है क्योंकि ऊपर कोई है झगड़ेंगे तो कैसा लगेंगे रोकने वाला है ना कोई इसलिए आप लोग भी जब हमेशा माता पिता के साथ रहना है अकेले नहीं रहना है अकेले रहेंगे तो ऐसी स्थिति है। तो ये था वो चीज यदि पर दादा-दादा दा दा वो वाली वस्तु तो अभी से मेंटेन होगी तब जाकर के तो आगे मेंटेन हो नहीं तो अभी छोड़ गई फिर आगे छुटेगी छूटती जाएगी तो इसलिए उसको स्थापित करना है ना जनकल कंडीशन रह रही है उसको डबल जनरेशन करो 15 जनरेशन तक पहुंचा दो तो। तो भी आसान है। माता पिता यही है ये माता पिता है ना हो जाएगा रक्षक केस में तो हो जाएगा मतलब तो यहाँ पे जिनके माता पिता रह रहे वो एक जनरेशन आगे है हाँ वही उनके नहीं रह रहे, रहे बलराम जैसे तो एक जनरेशन उनको ज्यादा लगेगी करना तो होगा ना, इन चार ना हो सकता है एक जनरेशन कम लगे <laughs> आ माता पिता इधर <laughs> वो, वो तो बहुत जरा दे रहे वो तो बहुत सी दे रहे मतलब पुत्र होना बड़ा होगा तब तो तक कैसे तो माता भी दग मिला ले बार में एक जनरेशन बढ़ जाएगी <laughs> अधर्मा अभी भवा कृष्ण प्रदूष्य स्त्रीशु दुष्टाशु वार्षेय जायते वर्ण शंकर हे कृष्ण जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाती है स्त्रीत्व के पतन से हे ऋषणिवंशी अवांछित संताए उत्पन्न होती है जीवन में शांति सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का हो, होता है होना है धर्म <coughs> के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की अत्य आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर रहती करती है जिस प्रकार बालक सरलता से कुम, कुमार्गामी बन जाते हैं उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनमुखी होती है अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयो का संरक्षण आवश्यक है तो। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रिया अधिक बुद्धिमान नहीं होती है होती अतः वे विश्वसनीय नहीं है इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल मिल सकेगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा जिससे अवांचित संतान उत्पन्न होंगी निथल लोग भी समाज में के प्रेरित को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। रोज उधर उनका संकटी जीवात्मा होगा जीवात्मा तो सब है अभी आपको कौन सी सिलेक्ट आपको कौन सी चाहिए वो मिलेगी दुष्ट चाहिए की अच्छी चाहिए ऐसे नहीं कोई टाइम रहता है ना उसमें कि एकदम तो पुण्यशाली टाइम चल रहा है तो उसमें काफी आत्मा नहीं जाती ऐसा थोड़ा बहुत होता है लेकिन नियम जो है वो है आपको जैसी आत्मा चाहिए वैसी मिलेगी चाहिए मतलब उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं उस पर करते तब तो इसलिए जो स्त्री है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो अच्छी या बुरी उनके ऊपर निर्भर करता है वो जो दुष्ट स्त्री है दुष्ट संतान उत्पन्न होती है अच्छी स्त्री है तो अच्छी संतान उत्पन्न होती है आजकल तो सब बेकार हो गया तो, तो बुरी संतान उत्पन्न होती है वही हो ही रहा है ना तो ये प्रोजेक्ट आगे है। तो इसलिए अच्छी संतान बनाना है ना बनेगी जब मिलेगी तब ना हाँ तो मिलना लेना है ना पहले से ट्रेन करोगे बचपन से तो होगा ना ऐसे थोड़ी ना अपने हो जाएगा ऑटो तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा स्त्री प्रदूषित हो सकती है और स्त्री को प्रदूषित करने में पुरुष का हाथ होता है स्त्री का अपना ही हाथ होता है क्योंकि सामान्य रूप से जो स्त्री जाती है वो जैसे बच्चे वैसे स्त्री जाती अधर्म करने के लिए प्रेरित होती है सामान्य रूप से इंद्रियों को ज्यादा आसक्त जैसे बच्चे होते हैं गलत काम करने के लिए जल्दी प्रेरित हो जाते हैं ना कि नहीं? नहीं और सही करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है बहुत उनकी रक्षा करनी पड़ती है गलत कार्य में नहीं लगता है उसके लिए ऐसे स्त्री की चाहिए तो इसलिए उनको अलग अलग धार्मिक कार्यों में लगाए रखना होता है और फिर उनसे सही संतान उत्पन्न हो सकती है अन्यथा पुरुष भी ऐसे होते हैं जो व्यभिचारी है और यदि स्त्री भी व्यभिचारी है तो व्यभिचारी पुरुष व्यभिचारी स्त्री का फायदा उठा लेते हैं और फिर व्यभिचारी संतान उत्पन्न होती है और पूरा समाज को ऐसे संतानों से भर जाता है तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना इससे ये भी सीखना है कि किसी भी स्त्री के ऊपर गलत नजर नहीं डालेंगे क्योंकि हम ही स्त्री को वे बना देंगे अच्छी वाली को भी समझ रहे हैं? तो वो संस्कार बनाए रखना है जो मान लीजिए की है तो उसको बनाए रखना है हम जैसे ही गलत नज़र डालते हैं दूसरी स्त्रियों पे तो एक के बाद एक स्त्रियों पे हमने गलत नजर डालेंगे और किसी न किसी को दूषित करेंगे और उससे अवांछित संतान उत्पन्न होगी समाज में मान लो भक्तों के समाज में भी तो उससे धर्म की हानि होगी शंकर प्रजा उत्पन्न होगी वो सही बात नहीं है वो गलत बात है और ऐसे ही घर में स्त्रियों की बात सुननी है लेकिन माननी नहीं <laughs> ये पुराना फॉर्मूला है स्त्रियां बोलेगी उनको बोलना है उनकी बात सुन लो लेकिन करो अपनी ये सिस्टम रहती है घर में जो सब डिसीजन है वो बड़े बुजुर्ग जो पुरुष है वही लेंगे स्त्रियों की और बच्चे बड़े स्त्रिया नहीं स्त्रियों की बातें नहीं माननी है उनकी बात सुननी है बच्चों की बात माननी नहीं है सुन लो भले <laughs> उनको बोलने का वेग होता है एक बार हृदय खाली नहीं कर नहीं। देते फिर अब वो काम नहीं करो तो भी चल जाता है उनको उसकी जगह कुछ और दे करके मना लो मनु में आता है तो उपात भी लिखते हैं स्त्रियों तो को प्रसन्न करना है तो उनको कपड़े लाके दो उनको बच्चे दो ये स्त्रियों की पूजा है यत्र रमन्ते तत्र देवता जहां पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता रमन करते हैं उस घर में <laughs> हाँ, तो पूजा कैसे होती है पूजा होती है अच्छा खाना दो अच्छे कपड़े दो सुरक्षित रखो बच्चे दो इस प्रकार से उनकी पूजा पूजा होती है वो संतुष्ट रहते हैं लेकिन उनकी बात कभी मत मानो इस प्रकार से पूजा नहीं होती है उनको किसी पोजीशन में मत रखो वो तो जैसा है ना कदाचना उनकी निंदा मत करो ये भी बताते हैं सनातन गुरस्वामी राधागण उनकी ईर्षा भी मत करो उनकी निंदा भी मत करो उनसे झगड़ा भी मत मोड़ लो लेकिन उनकी बात भी मत मानो ये सब चीजें शास्त्र बताते हैं। उनके साथ कैसे कार्य करना है ना तो उनसे ईर्षा करो ना तो उनसे झगड़ा करो ना तो उन गुस्सा करो लेकिन उनकी बात सुनो लेकिन उनकी बात मानो ये सब इनको तो पता ही रहेगा ना में ग्रुप बना रहे, तो भी बना रहे। तो, जिस बात तो, मानो बात। तो, भी। तो सुन लिया वो तो सब लोग ये सोचते हैं कि ये सब तो शास्त्र में दिया है त्याने वो, वो सतयुग की बात थी अभी ये लागू नहीं होती अभी स्त्रियों में बुद्धि है अभी सत्युग हमसे अच्छा था हा? हम और बिगड़ गए शास्त्र को और कठिन से पालन कठिन से पालन बात नहीं समझते बात थी अभी की स्त्रियों की अभी पुर ये बात लागू होती है क्या बात लागू होती है हाँ। तो उसमें बुद्धि नहीं होती है और उनको संरक्षण करके रखना पड़ेगा अधर्म में जल्दी लग जाते हैं जो भी आया हाँ <laughs> तो जो डिसाइड कर रहे हैं <laughs> इसलिए डिसीजन में आ रही है न, भी आ रही है अकेले पुरुष नहीं रह रहे उनसे भी सलाह लेनी पड़ेगी। तो ये इस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में जो बता रहे हैं सब शास्त्र के अनुसार है ये वास्तविकता है आप लोग ने भी अनुभव किया ही होगा कि कैसे जो स्त्री है वो घर में भी माता की बात मैं सेंटिमेंटली बात करते हैं और फिर पिता की बात माननी है तो पिता के अनुसार यदि नहीं है तो अल्टीमेटली पिता की बात आ गया है। नहीं मतलब कुछ डिसीजन है ऐसा कुछ तो पिता का पर जो कुछ तो बेचिक वगैरह हमेशा माता और पिता दोनों गुरु ही है इसलिए बच्चे के लिए ये इंस्ट्रक्शन नहीं है कि माता की बात मत मानो किंतु बच्चे के सामने आता है माता एक चीज बोलती है पिता एक चीज बोलते है तो पिता की बात माननी है हम सब कुछ अधर्मी और माता वो स्पेशल केस में आ जाएगा आप तो मत, मत करो। लेकिन हमारे हमारे यहाँ के किसी के केस में स्पेशल केस नहीं है समझ रहे इसलिए हमें पहले अपने ऊपर लागू करने की बात करो ये सब प्रीचिंग की बात है क्योंकि उस उसमें फिर सब शास्त्र के आ, क्या बोलते समन्वय करना पड़ता है कौन सी स्थिति में क्या लगेगा यहाँ पे तो वो हमारा कर्तव्य नहीं है ये हमारे केस में तो ऐसा नहीं है हम सब के केस में तो यही है कि पिता ज्यादा बुद्धिमान बुद्धिमान भी है धार्मिक भी है और धार्मिक, और धार्मिक तो भी भी तो तो है ऐसा बोलते हैं हैं कि बच्चे बूढ़े एक बराबर होते हाँ वही बोल रहे थे पंद्रह साल के नीचे वाले और पचास साल के साठ साल के ऊपर एक बराबर मतलब कुछ भी जैसे लेते नहीं है अरे तो लेते नहीं है मतलब मतलब इतना सोच नहीं पाते मतलब जैसे टेंशन जैसा रहता होगा शायद मतलब टेंशन बता रहे मतलब उनको इतना हो रहता है मतलब नहीं सोच पाते बूटे होने के बाद क्या होता है कि नहीं, वो याद रहता है पूरी पर... तो अलग बात हाँ. है कि जब इतने बुढ़े हो गए कि अभी बुद्धि भी जा रही है आँख भी जा रही है कान भी जा रहे हैं हाँ. तब की बात पूरी अलग है तब तक तो सौंप दिया होता है ना अभी आप लोग करो हाँ. इसलिए तो आँख से भी दिखना बंद हो जाता है कान से भी सुनना बंद हो जाता है दादी का गुस्सा हो जाता ना कोई बात नहीं गुस्सा तो बड़े गुस्सा करते ही है ये समझ के चलना है आप भी बड़े हो गए तो गुस्सा करोगे और वो गुस्सा अच्छा है हमारे लिए वो गुस्सा अच्छा है बड़े गुस्से होते बड़े के गुस्से पे नाराज नहीं होते हैं गलत भी डांट दे आता है भगवदगीता में आता है दूसरे अध्ययन गलत भी डांट दे तो स्वीकार कर लेना चाहिए उनको सामने नहीं बोलना चाहिए ये सदाचार है और उससे हमारा ही भला है चल समय समय प्रभुपाद की इसमें भगवद गीता रूप की जाये yeah.